ओ च चक्षों पर मानया कुलिया मान ब्रमया तौ प्रकार शाहकीय केनो के अनुसार द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र का कुछ विचार हुआ ये द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में आचार्य रूप शिष्य को शिष्य को हिला हुआ प्रथम खंड में जो बातें बताई गई उससे तुम्हें अगर सुगेर हो गया हो तो अवश्य अल्पनीय हो नम्बर स्मृति जो बताया गया अन्य देवतावती इत्यादि सबने के द्वारा कहा गया था वह यदि सुबेद मानते हो तो थोड़ा ही जानते हो उसमें मुझे सुनू को थोड़ा जानते हो और केवल तुम इन्हें देवताओं में भी कोई ऐसा समझता हो वो भी ही समझता है जिसे तुम्हारे लिए विचार ही है तो ऐसे सुनने के पश्चात शिष्य एकांत ने विचार किया श्रुति ने क्या कहा श्रुति बाक के ऊपर विचार किया अन्य देवता अथवा उदात अधिक कैसा कहा होगा और आचार्य जी कह रहे हैं यदि सुभेद कहा सुवेद रूप से जानते हो तो नहीं जानते हो मैंने अल्प जानते होता है और अपना अनुभव भी यही होगा अपना अनुभव जब देखता है कि अपने बारे में सुवेदा और अवेदा कहना बनता नहीं, ना जानना नहीं न जानना भी नहीं बनता और जयित्व जानना भी नहीं बनता जैसे अन्य विषय को व्यक्ति जानता है सुभेद हो जाता है घटम अहम जानामी, मैं घर को जानता हूं होता है। तो इस प्रकार अहम अहम जान आमी ऐसे बात क्यों कुछ नहीं तो सोच करके कहता है मैं मिला भाषा में बोलूंगा सोचता था मन में विदित मिली यह शिष्य का वचन था संग्रह वाक्य मैं मानता हूं कि विदित है ब्रह्म विदित हो गया जान लिया निश्चय नहीं पक्का नहीं है सुभेदा नहीं है कहीं मन विदित अन्य वास्तव में अविदित तो होता ही नहीं है मैंने यहां पर सुभेदा का खंडन किया विषय क्यों तो ज्ञान नहीं, नहीं होगा अहम क्यों तो ज्ञान है क्योंकि जो अहम नहीं होगा तो विषय को कौन जानेगा विषय जानने के लिए जो प्रमाण देने वाला जो व्यक्ति तो प्रमाण देने से पहले वो व्यक्ति मौजूद होगा तभी तो प्रमाण देगा इस प्रमाण के द्वारा इस विषय की सिद्धि करूंगा ऐसा सोचने वाला व्यक्ति पहले होगा तो आत्मा पहले से ही है को स्वरूपत्व विदित है मन विदिता स्वरूपत्व विदित है विषयत्व विदित नहीं है यह तात्पर्य है अपने रूप से तो जानकारी है किंतु दूसरे रूपांतर से जानकारी नहीं है विषय रूप से जानकारी नहीं है, ये कहने तात्पर्य उसका इसलिए संक्षेप वाक्य हो गया मन्य विद्युत निधि तो संक्षेप वाक्य था उसी का अधिकार है शिष्य पूर्व मेरे जानते हैं शिष्य के बाद क्या हो मन कुशि का नाम मन वेदे मोह वेदे वेदच नाम मन वेदे नोट े तर्ेद नो वेदे नाम मनेषु वेद स्र्वेदेदे अहम नमन्य मन सुबेदी मैं सुवेद हो गया ब्रह्मा ऐसा नहीं मानता हूं अहम नमन्य मैं नहीं मानता हूं सुबेदी न नमन्य मैं सुवेद हो गया ब्रह्मा ऐसा नहीं मानता हूं ब्रह्मा ने आत्मा भिन्न ब्रह्मा आत्मा सुभेद हो गया मैं ऐसा नहीं मानता हूं और नो न बे रहेगी न बे रहेगी च न जानता हूं नहीं जानता ये बात नहीं है ऐसा नहीं हो अपने सुर को नहीं जानना भी संभव नहीं है और सुवेद रूप से जानना भी संभव सुवेद जो विषय होगा ज्ञान का विषय घटाधि हो गए इससे सुवेद पता है ना न अवेद नेद नेद यी न ये दोनों अव्यय हैं नो भी अव्यय है और नी अव्यय न का अर्थ में नो होता है आकृतिगण है स्वरादि भी आकृति है चारदि भी आकृति है दोनों आकृतिगण है स्वराती अभ्य मैं तो ना ही थी, ना, अच्छा। नहीं जानता हूं ये भी बात नहीं है सुभेद मानता हूं ये भी नहीं सुभेद भी नहीं मानता हूं नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं है अपने स्वरूप में ऐसे ही होता होगा बेदचल जानता भी हूं अर्थाष से लेना नहीं भी जानता ऐसा अर्थ बचा प्रभाव से जानता भी हूं मैं भी जानता हूं स्वरूपत्व में जानता हूं विषयत्व नहीं जानता हूं बात इतनी है कहते हैं ये तो गलत समझा तो ऐसे ऐसी शंका होगी तो कहते हैं यो नष्टे तो तर्वेद जो व्यक्ति मेरे से इतर व्यक्ति कोई भी होगा न हमारे अस्मातन मत है सब दे दे तो हमारे बीच में नष्ट का अस्मातन मध्य या हमारे बीच में जो कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा तटवेद हो वचन भेद मेरी वाणी को समझता हो या तब वेद हो तर्वेद दो आ रहे हैं पहले बार मद वचन भेद गैरी वाणी को समझता हो और दूसरा तर्वेद जानता हो तो ब्रह्म वेद वही ब्रह्म को जानता है आत्मा को जानता है आत्माभिन्न ब्रह्म को जानता है पहला तो वाला तर्वेद को लेना मद वचन भेद गैरी वाणी को समझता है जो व्यक्ति जानता हो वही उस ब्रह्म को जानता है तर्वेद और दूसरा ब्रह्म का वाचक उसी ब्रह्म को जानता है तब एक बाणी का वाचक और एक ब्रह्म का वाचक ऐसा क्या है तुम्हारे वचन में शंका होगी जो तुम्हारे वचनों को जानने वाला ही ब्रह्म को जानता है तो कौन है तुम्हारे वचन क्या है क्या है ये नो नए दिन मेरी पसंद यही है नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं इसी तरह से जो कोई जानता हो वही ब्रह्म को जानता है दूसरे प्रकार से जानने वाला ब्रह्म को नहीं पाता वो विषय बना देगा आत्मा विषय होने वाला नहीं वो विषय ही है जानने वाला है वो दूसरे को जानने वाला है किससे जानना उसको विज्ञात आरमरे के नारा है यही है भाष्य देखिए कथम विधि मनरे विद्युत पूर्व मात्र के अंतिम शिष्य का प्रचंद था उसी को पूछा गया कैसे कैसे विदित हो गया तुम्हें क्या प्रकार क्या है केन प्रकार यात्रा कथम होता क्या प्रकार, प्रकार किस प्रकार से व्यदित होता है था उसका अर्थ उसके लिए हम प्रश्न कर दिया हम प्रथम मैंने क्या प्रकारेगा किस प्रकार से व्य हो गया भाई सुनाओ सुनोता तो सुनिए आप नहम मन ने शुभ किसका है, है। ना, ना, इसका ही तो अहम मान्य ये जब बाकी भाषा से पढ़ने जाएंगे यहां अहम है वहां पर कहेंगे अहार बोले अव्य है ये वार अर्थव है अवधारण अतल है ऐसा कहेंगे क्योंकि अहम होना कोई आवश्यकता नहीं है अहम न होने पर भी उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाता है अष्टदी उत्तम सूत्र है युष्मय समाणाधिक स्थान में जब मध्यम अष्मी उत्तम ऐसा सूत्र है माने तीन का वाक्य जो कारक होगा उस कारक का जो बाचक युष्म या अस्प पड़ा हुआ हो तीन का वाक्य कारक और उस कारक का वाचक युष्म अथवा अस्मद हो युष्मे पर मध्यम पुरुष होगा अस्मद होने पर ये उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा ये अर्थ है अष्टी उत्तम सूत्र है तो तीन तीन जाता के जी की दृष्टि में तीन तरता होता है तीन का अर्थ है तरता उस तरता का पाचक अनेक हो जाता है कभी राम राम गर्ता का बाचक कौन होगा राम का बादचय तरता कर्ता का राम देवदत्ता गच्छते में देवदत्ता में नहीं करता वैसे युष्मत प्रयोग होगा तो अन्य कोई करता नहीं बनेगा यही कहना है तीन का बातचो कारक है युष्म उसका वाचक जो तीन वाच्य का, का है कर्ता का है तीन का वाच्य होगा कर्ता उसका वाचक युष्म पढ़ा हुआ उस स्थिति में मध्यम पुरुष होता है कोई तीन का वाच्य जो करता होगा उसकर्ता का पाचक अष्म पढ़ा होगा उत्तम पुरुष होता है इधर अच्छा। तरह का नहीं अच्छा मानी ये तीन का वाच्य हो और उसका वाचक हो माना दोनों तरफ वाचक है तीन भी वाच्य है युष्मन अस्म भी वाचक है किसका कर्ता कर्ता में कर्म करना है दोनों तो तो कैसे करना है तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्ता शब्द वर्तन एक, एक, भिद, भिद, एक समा, या समान अधिकरण है दैयाय नहीं है भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न प्रवृत्ति निमित्त के नाम जैसे टिंग टिंग का प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है टिंगत्व और अस्मद का प्रवृत्ति निमित्त होगा अस्मत्व तो ये भिन्न परिवर्तित विधि तत्व वाले जो शब्द इनका एक अर्थ में रहना किसमें कर्ताव्य रहना यही है सामान्य करने को समान ऐसा सामान्य करने है? ऐसा है तो ये बाक राज्य में अहम के स्थान पर अह अर्थ करेंगे यहां भी येकार लगा दे बोल रहे हैं पर राज्य में भी वोकार है मानी अहम का कोई तात्पर्य नहीं है भाई अहम का अर्थ ये वह ऐसी स्थिति सामान्य वाक्यवासी तो में प्रश्न कर लेंगे अह शब्द का प्रयोग करेंगे अहम का प्रयोग नहीं करेंगे वो अह अव्यय है निश्चय अर्थन में ऐसा अवधारण अर्थन में ऐसा अर्थ करेंगे इसलिए यानी ये वह लगा के बोला मंत्र ये नहीं है इसलिए ये वह लगाते हैं नम है मन्य सुवेद है कि नम मे सुवेद ऐसा अर्थ मैं ब्रह्म को सुवेद है ऐसा नहीं मानता हूं यह आता है फिर संक्र होगी नैवन ही विनिता प्रया ब्रह्म आप आचार्य ने कहा तुम तो कि तुमने ब्रह्म को समझा रहे शुभ नहीं होता है तो क्रम को नहीं समझा जाना ही तुमने ये उगते आह आचार्य न उत्ते आहा आचार्य जी के द्वारा ऐसा कहने पर फिर शिष्य करता है क्या होता है नो ने नहीं जानता हूं ये बात भी नहीं और वेदचर जानता भी हूं चार से लेना है कि आप बताते हैं वेदचर की चमता ने ना करना कहा नहीं जानता हूँ यह बात भी नहीं है बेदचा अवेदचा जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं मैंने स्वरूपत्व जानता हूं विषयत्व नहीं जानता हूं बात इतनी है नो विप्रति सिद्धम ना हम मन ने सुे की मौने की यह लोग विरुद्ध बातें हैं भाई नहीं जानता हूं कहना सुबेद नहीं होता है बोलना और जानता हूं कहना ये तो विरोधी बातें हैं ये संजहता के आचार्य तरफ से नानो विप्रतिषिधम ये तो विरोधी बात है कैसे ना हम मन्य सुभेदे की एक तरफ बोल रहे हो मैं सुभेद नहीं मानता और दूसरे तरफ नौ नो नी बेदचा नेदी न अब नहीं जानता हो ये भी बोल रहा जानता हूं विरोधी बात है ये कहा यदि मन्य से सुभेद की तब हम मन्य से बेदच रहेगी यदि न मन्य से सुभेदेगी यदि तुम नहीं मानते हो सुभेद हो गया तुम नहीं मानते हो फिर बेदचा कैसे बोलते जानता हूं कैसे बोलते जब नहीं जानता हूं अच्छी तरह नहीं जानता हूं बोल दिया फिर जानता हूँ कैसे बोल रहा रखा विरोधी बात है ये शंका है यदि न से सुबेदे थी यदि सुबेद नहीं होता ऐसा मानते हो तो कथम मनने से बेदी थी सर बेद सही थी और फिर कैसे मानते हो कि मैं जानता हूं करके अच्छा मनने से बेदरी वही थी और मैं जानता हूं ऐसा मानते हो तो फिर सुबेद क्यों नहीं होगा वो यही शंका है आचार्य रक्षा अच्छा मन से बे रही बही थी बेरही और जानता ही वो ऐसा आता है तो प्रथम न मन से थी फिर सुवेद नहीं होता है तुम बोलते हो कि विरोधी बातें हैं जानता होता और सुबेद नहीं होता कहां ये विरोधी बातें हैं एकम वस्तु एक जाएगी वस्तु एक ही है ब्रह्म एक ही है ना जिस व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु जाना जाता और नहीं भी जाना जाता ऐसा होता है ना जाना गया तो जानना होता है न जानना तो न जानना होता दोनों हो नहीं सकता तुम दोनों बातें कर रहे हो सूर्योदय भी नहीं होता है और नहीं जानता इसी बात में नहीं है ऐश्क से एकम वस्तु एक कोई वस्तु हो ये न ज्ञान लेते जिसके द्वारा जाना गया एक वस्तु हो वस्तु वही वस्तु उसी के द्वारा नहीं जाना अन्य के लिए तो अज्ञात हो सकता है एक ने जान लिया दूसरे के अज्ञात हो सकता है जिनका वस्तु एक वस्तु जानता है दूसरे में अज्ञात हो सकता है क्योंकि एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के द्वारा जानना और कहना यह तो संभव नहीं गुरु जी कह रहे हैं एकम वस्तु ये में क्या एक ही वस्तु को जिस व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है जो वस्तु तो जाना जाता है तेरह वस्तु तलेव तो तेरे रले हुआ वस्तु तो ना शुरू किया है तो विपृ सिद्धम ये तो विरोधी बात है संशय विपर्योग कर देगा दो स्थान को छोड़कर वहां तो हो जाता है जानना भी होता है नहीं जानना भी होता है संशय उच्च स्तरत्वादी के द्वारा जानकारी है ठूठ ठूंट करके जान नहीं रहे किंतु ऊंचा पना मनुष्यों का ठूंट का लगभग बराबर होता है उसके लिए संदेह होता है ना प्रसाद संदेह होता है तो उच्च इस तो धर्म के द्वारा जाना जाना है सामान्य रूप से ज्ञात है किन्तु मनुष्यत्व तो या स्थानुत्व का ज्ञान नहीं मनुष्यत्व तो ज्ञान होता तो संशय नहीं करता स्थानुत्व का ज्ञान होता तब भी संशय नहीं करता स्थान बोलते थे वहां संशय कर रहा है संशय करता है वहां तो माने जानना भी होता है नहीं जानना भी होता है कुछ हमेशा जान रहा है उच्च तरह को धर्म बराबर है ऊंचा पड़ा मनुष्यों का जैसा होता है ठूंठा भी होता है कटावर होता है वो तो सामान्य से ज्ञान है क्योंकि मनुष्य है ही ठून ज्ञान नहीं अगर मनुष्य को दिखाई पड़ता तो फिर उसको संशय नहीं होता अगर खाणु को दिखाई पड़ता तब भी संशय नहीं होता वो धर्म नहीं दिख रहा विशेष नहीं इसलिए संशय होता है वहां तो जानना न जानना हो जाता है संशय और विपरीत ज्ञान जहां होता है वहां भी ऐसे होता है इदान अंश सामान्य ज्ञान होता ही है जहां आप आरोप करेंगे अयम सर पर जहां बोलेंगे तो अयम जो है वो अधिष्ठान का अंश है वो तो सामान्य रूप से तो ज्ञान है किन्तु विशेष ज्ञान नहीं है वहां रजुत तो दिखाई पड़ता तो सर्प नहीं बोलते सर्प तो दिखाई पड़ता रजुत तो देखने तो पर सर्प नहीं बोलते विपरीत ज्ञान नहीं होता वहां रजुत तो छिपा हुआ है विशेष अज्ञान है सामान्य ज्ञान है विशेष अज्ञान है स्थिति में विपरीत ज्ञान होते हैं विपरीत हो जाता है अयम सर्व ऐसे बोलते जाते हैं तो संशय और विपर्य में तो सामान्य ज्ञान होना विशेष ज्ञान होना संभव है भागी में तो एक ही वस्तु एक व्यक्ति के द्वारा जानना और न जानना संभव नहीं ये कैसे तुम बोलते हो न हम न मे सुन ले दोनों वेद तक कैसे बोलते हो ये गुरु उसको हिला रहे परीक्षा अच्छा न तो ब्रह्म है तत्व विपरीत नियम हम तत्व ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता कि ब्रह्म संशय रूप से जाना जाए अथवा विपरीत रूप से जाना जाए ये तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा रहा संशय रूप से जानने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा और विपरीत रूप से जाने जाए विपरीत रूप से जान रहे मनुष्य मैं मनुष्य हूं तो इसे भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्म को ऐसा करना नियम लगना ठीक नहीं होगा नाम तो ब्रह्म विषय प्रश्न है ये गुरु जी कह रहे हैं अच्छा ब्रह्म न तो ब्रह्म सांसरिकवना शिव स्वप्न धातु है ये नहीं? तो वहां पर निष्ठा प्रत्यय करके ईट करके धातुशेर धातु है उसको गुण करके बनाया जाए सांसयिकता सांक्षारिकता जैसा प्रभाव समपूर्वक है संशय तरह ब्रह्म विपरीत अत्यवा विपरीत मान संशय रूप से जानना जानने योग्य अपना विपरीत रूप से जानने योग्य प्रमाण नहीं होता ऐसा नियम नहीं किया जा सकता विषय में <coughs> संशय विपर्योग ही सर्वत्र अनर्थक अत्व प्रसिद्ध हो लोक में ऐसा दिखाई पड़ा है संशय और विपरीत विपर्योग ने विपरीत बना है रज्जू में विपरीत ज्ञान हो गया क्या ज्ञान हो गया सर्प ज्ञान हो गया सर्वज्ञान होने पर क्या स्थिति हो गई भाई पैदा हो गया अनर्थकारी है अथवा सुक्ति में रज्ञान हो गया लोभ हो गया गए रजत मिला गया नहीं मिला वो अनर्थकारी है आपकी प्रवृत्ति समझ नहीं तो ऐसा ही है तो ये संशय और विकल्प है संशय भी जहां होगा अनर्थकारी है जब निश्चय बैंक पाएंगे रात्रि में आपकी गति रूप जाएगी ठाणुवा पुरुषों ज्ञान हो गया अगर वो चोर हो कोई तो आपको डर लग रहा, हो रहा है, भय है, संशय होता है ये अनर्थकारी होते हैं, संशय है और विपरीय विपरीत बुद्धि और संशय बुद्धि दोनों अनर्थकारी प्रसिद्ध दो हो अनर्थकत्व प्रसिद्ध हो तो। लोग अनथकारी माना है इतको अनर्थकर है मना से प्रसिद्ध है ऐसा एवं आचार्य विचार्य मानों के शिष्य न विचित इस तरह से आचार्य के द्वारा विचलित किया गया शिष्य कैसे बोल रहे हो तुम एक विचलित कर दिया गया ऐसा शिष्य नीचा वो विचलित नहीं हुआ लिट लगा चला नहीं। ना है चचाल चल सचल नीचा विचलित नहीं हुआ शिष्य क्यों कहते वो अन्य तद विता तथो अ इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलात्पत्ति अबलाच जगत ब्रह्म द्रेट विद्या वो ये कहना चाहता है उसे विचार करके रखा हुआ है अन्य देवता अन्यता अथवाताधि इस श्रुति के माध्यम से आचार्य जो कहा था आगम परंपरा ये जो कहा आगर तो आगर था आगम आगमपद संप्रदाय परंपरा अन्यदेव तदवृिता अथवा अवितावधि ये आचार्य उतराचार्य उत्तराचार्य कहा था कि अन्य देवत अवित अवित अधीरा पूर्वेशक्षर करके आचार्य को है हमारे लिए आचार्य के उत्तर जो आगम संप्रदाय है आचार्य के द्वारा कहा गया जो गुरु परंपरा संबंध समुद्र के वंश और उपभोक्त युक्ति भी लगा है। युक्ति की पल और अनुभव बातचात और अनुभव भी है अनुभव भी है मैं गोपाल आदि जैसा तो नहीं हूं बिल्कुल आज्ञान जानता है ये बात भी नहीं है और बिल्कुल विषय को जानना संभव भी नहीं है कल के टीका में जो विचार किया गया था इसलिए कुबैर से कहना अच्छा हो रहा था जगत जग दृद्ध शब्द गर्जना की शब्द किया उसने किया, कार्य गुरु ऐसा नहीं है ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयता हम दर्शकेंगे आत्मा अपने को ब्रह्म विद्या में दृढ़ निश्चय दिखाता हुआ परिपक्व ज्ञान दिखाना चाहता है आत्मा का परिपक्व ज्ञान इस तरह है दिखाता हुआ देख दिखाने के लिए अच्छा कहा प्रथम युद्ध थे कैसे दिखाया उसने क्या बोला उसने क्या संभव बोला जब योधस्तर हुए तो तरह जो हमारे बीच में से जो कोई भी व्यक्ति जो मेरे बच्चों को जानता है समझता है वही ब्रह्म को जानता है योधस्तर हुए तो तर्गा कल्पना की उसने गुरु जी जो मेरे तरह के जानता है वही जानता है ब्रह्म को दूसरे प्रकार से जानने वाला ब्रह्म नहीं जानता यही तरीका है जम्मू जानने की ऐसे कहा योग तरवेद तरवे देते यो यह का चित्त जो कोई भी व्यक्ति हो अस्मारम सब ब्रह्मचारी नाम मतलब हम जो ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए हैं मैंने सर्व में ब्रह्मचारी हैं अच्छा। जो भी हो ब्रह्मचारी जैसा साथ रहने वाले जितने भी हैं इनमें से है। तब मैं मधुत्तम बचना योरस तबेद तबका था मेरे द्वारा कहा गया वाणी क्या पानी है न हम सुबह देती की नो वेदे की वेद यही तो है ना मैं उत्तर करूं तत्व तो वेद वास्तव जो जानता है मेरे कहा तो समझता है सब ब्रह्म वही दूसरा वाला तब एक कार्थ ब्रह्म वही ब्रह्म में जानता है दूसरा नहीं जानता है ऐसा क्यों पुनः स्तर वचन इतना तुम्हारा क्या वचन है कौन से वचन है तुम कौन सी बाणी है कि तुम्हारी बाणी के माध्यम से जो जानता है दूसरा जानता है तो नहीं जानता करेंगे गो कहा मोन वेद दिव्य नहीं जानते ये भी बात नहीं जानता हूं ये भी बात नहीं ऐसा ही कहा मोन वेद दिव्य यही है मेरे वचन नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं और जानता हूं ऐसा भी नहीं यही है मेरे पानी ने ठीक है आचार्य वचना आचार्य वचनाथ एवं वचन आचार्य वचनाथ अन्यदेव वचन शिष्य कुवाचर नाशन नियम आचार्य ने जो तो कहा यदि मनुष्य से शुभेदे इत्यादि जो कहा था आचार्य वचन की अपेक्षा अथवा अन्य अन्यदेव तिविता यदि आचार्य वचन है आचार्य वचनाथ अन्यदेव वचन शिष्य हुआ शिष्य ने अन्य कुछ कहेगी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए शिष्य कुछ दूसरे ढंग से बोल रहा है आचार्य के कहन के अनुसार नहीं बोल रहा है। जैसे पूछा उसे उत्तर नहीं दिया दूसरे तरीके से उत्तर दे दिया ऐसा समझ रहा नहीं समझना चाहिए ऐसी शंका नहीं चाहिए क्यों भाषण में कहते हैं ये देव अन्न रेग तरविता तो अविता इति उत्तम आचार्य ने तो कहा था ना? जो विधित से भी अन्य होता है और अविधित से भी अन्य होता है कहा था तो यहां भी अमदेव कहा जानता हूं मैं भी जानता हूं यही है ने से अविदीत से भिन्न हो गया और नहीं जानता हूं कहने से विदित से भिन्न हो गया मुझे आचार्य बचने से ठीक उत्तर है नौ ने वेद से जानता भी हो भी जानता हूं तो जानता हूं कहने से अविदी से, पक्ष से भिन्न हो गया और नहीं जानता हूं कहने से विधि पक्ष से भिन्न हो गया दोनों से भिन्न तो यही कहा वो आचार्य जी ने यही आचार्य का पत्र यही है यदेव वो आचार्य ने कहा यदेव अन्य वो अविदी जो पम् ये ने उत्तम वस्तु जो कहा गया वस्तु यही तो था और क्या था वो विदित से भिन्न होता है अभी विदित और अविदित दोनों भिन्न है मैं भी तो वही बोल रहा हूँ हाँ। दोनों भी जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं ये तो है नहीं जानता होगा पर विदित पक्ष चला गया और जानता होगा पर अविदित पक्ष चला गया दोनों से भिन्न हो गया यही आप कहा अन्यता अविता ने जी उत्तम आचार्य और उत्तम वस्तु आचार्य जो बताया वह वस्तु था जो प्रथम करने के तृतीय मंत्र में जो कहा था है? तो द्वितीय मंत्र जो कहा गया मंत्र था इसको अनुमान अनुमान अनुभव अनुमान और अनुभव दोनों जोड़कर के दोनों के सहारे से संयोज्य जोड़कर निश्चितम वाक्यांतरे जो निश्चित किया गया था अनुमान और अनुभव के बल से संवेदन करके जोड़ करके निश्चय किया गया जो था उसी को वाक्यंतर दूसरे वाक्य से बोला वहां पे आता अन्य तदुअविता ऐसे वाक्य था या बोल दिया नोन वेदित दूसरे वाक्य का अर्थ वही आता ठीक वह है वाक्यांतर है अभोचक वही कहा शिष्य लोग लगा रहे अभोचक ऐसा कहा आचार्य बुद्धि संवादार्थम आचार्य बुद्धि को संवाद करने के लिए जो आचार्य ने कहा उसी को मैं बोल रहा हूँ संवादाथ्म मंद बुद्धि ग्रहण आचार्य ने समझा तो कि ये मंद बुद्धि वाला इसको कुछ नहीं आता ऐसा न समझे इसको हटाने के लिए भी एक बात नौन वेद से बोला जो आचार्य ने कहा था अन्य देवता था तो अविदिता था उसी में नौन से बोला दो बातें हैं इसके में क्या है एक तो आचार्य बुद्धि की संवाद कर रहा है इस बात अंतर में नहीं गया वहां भी तो जानना भी होता नहीं जानना ये आता आता है अभी तो इसे भिन्दा जानता है और विदित नहीं है वाले नहीं जानता है ये आता आता है वही अर्थ ना बोल रहा है, वो है, है। और मंदबुद्धि ग्रहण तो आचार्य का ये मंदबुद्धि ग्रहण करते हैं मंदबुद्धि वाला है ऐसा समझने नहीं इसको हटाने के लिए भी वाक्य बोला ये कहा था चाह गर्दित ऐसे होने पर उसने जो गर्जा की थी योर में नोन वेदित वेद ये गर्जना है उसकी शिष्य की तरफ से गर्जना है ये भी ठीक हो जाता है गर्जना गर्दिता मुकर्ण मत उसने जो गर्जना की योहस्तर में जो गर्जना है वह ये ठीक ठाक हो जाता है ठीक है ठीक बंबर अगर ही अगर नहीं बोलता शिष्य योगस्त तरवेद तरवेदा मौन वेदित वेद ये शब्द नहीं बोलता गर्दना नहीं करता ना हम मन ने शुभे देती दे मौन वेदित देते इत्यादि गर्दना नहीं करता तो क्या होता ही, मंद मंद मं, मंद मंद है अगर जन मंदबुद्धि असल ये मंदा बुद्धि यश्य स मंदबुद्धि ये मंदबुद्धि वाला है असल मैं वहा ये शिष्य मंद बुद्धि वाला है मौना वाला मौना क्योंकि कुछ देता नहीं है चुपता उत्तर कुछ नहीं देता इसलिए जो मौन का सिर्फ आलोकन कर रहा है यह मंद वाला है? ऐसा आचार्य ना है यदि आचार्य से बुद्धि से ऐसे बुद्धि आचार्य की हो सकती है यह मंद वाला है क्यों उत्तर कुछ भी नहीं दे रहा है मौन का आलोकन करके बैठा हुआ है ऐसे हो सकती है अगर जमे घर जमा नहीं करता हो तो ऐसा होता क्योंकि तो उसने आपने मंदबुद्धि को हटा दिया नहीं, नहीं मैं मंदबुद्धि वाला नहीं हो समझदार न हो ऐसा दिखाया एक आनंद आए निराशा था मंदबुद्धि को हटाने के लिए मैंने अपने मंदबुद्धि धर्म हटाने के लिए ये शब्द बोला जो नद्वेद तद्वेद मोहेगा ठीक है तथा यदि आचार्य बुद्धि संवादे भाष्य में जो तथा है ना उसका क्या आचार्य बुद्धि के संवाद के लिए संवादे सती अर्थांत अनधानेती तथा तथा शब्द भाष्य उसका शब्द में जब करके लेते हैं उसी का आचार्य बुद्धि संवादे क्षति आचार्य बुद्धि को संवाद करने पर जैसे आचार्य ने कहा उसी प्रकार बोला जा रहा है दूसरी तो बात अर्थांतर अविधाने क्षति अर्थांतर का कथन न करने पर विषयांतर में नहीं गया हूं यह बोलने के लिए तथा शब्द लगाए भाष्य ने कहा इस तरह से पदभाष्य हो जाता है आगे बाक्य भाष्य देखिए ठीक संगीतम स्पटी संग्रह वाक्य था पूर्व मंत्र के अंतिम में संगीतम स्पटी संग्रह वाक्य क्या था मन विदित विजित्र मैं मानता हूं जान दिया ऐसा मानता हूं ये संग्रह वाक्य था पूर्व मंत्र के अंतिम में था ये शब्द था ये संग्रह वाक्य है उसी को स्पष्टीकरण करते हैं स्पष्टीकरण क्या करते हैं भाष्य में कहा परिवृष्टतम सफल विज्ञानों प्रति जानी दे सफल परिपक्व क्या कच्चा ज्ञान में, अपरिपक्व ज्ञान में? परिपक्व क्या जो सफल ज्ञान है फल विषय ज्ञान है उसका प्रतिज्ञा करता है आचार्य आत्मनिश्चय निश्चय तुल्यता है अपना निश्चय और आचार्य के निश्चय बने दोनों के ज्ञान में एकता करने के लिए त्रिपन कृष्ण उपाध्य आचार्य और अपने दोनों का जो निश्चय है उसको एकता तुल्य बनाने के लिए यही प्रतिज्ञा करता है क्या एक क्या प्रतिज्ञा ये किया मन विद्युत निधि प्रतिज्ञा की अच्छा यहां हेतु महा वो मन्य विद्युत के लिए हेतु वाक्य है दूसरा मंत्र मंत्र प्रथम मंत्र कता मंडे विद्युत मिधि उस प्रतिज्ञा वाक्य है उसी को सिद्ध करने के लिए दूसरे दूसरा मंत्र है कहा हेतु आह जैसे कि हेतु हेतु आह नाह मंदे क्या बोल रहे हैं ना हम मनने की जगह पर न मन दे भाष्यकार अहम को अहार समझ रहे अभ्य है ये ऐसा मन पिता है क्यों अहम न पर उत्तम की लगती जाएगी विस्म के प्रयोग करो अश्वर का प्रयोग करो चाहे इला करो दोनों स्थिति में उत्तम पुरुष आता है अहम गच्छामी अथवा गच्छामी इतना भी बोल सकते हैं हम गच्छा इतने से हो जाता है प्रयोग करो चाहे इला करो ऐसा है तो यहाँ अह शब्द से अर्थ करते अहम कहा था अह ये कहा नाह मंदे सुबे देती अहर की अवधारणा हो जो मंत्र में अहम है उसके स्थान पर अहर करके लिखे जा सका अहर किसके लिए है अवधारण के लिए जिपाप है मैंने अव्यय है आद्या है अवधारण निश्चय करने के लिए है नो मंदे इत्यासर मैं नहीं मानता हूं सुबेदा हूं नो मंदे सुबेद करके मैं नहीं मानता हूं क्योंकि गुरु जी ने कहा था यदि मंदिर से सुबे देती तो हर विप भी उन्होंने कहा था तो उसको खंडन कर रहा है नई मैं नहीं मानता हूं सुबेद वत अपरिमिष्टम विज्ञान तबत सुद सुष्टु वेद हम ब्रह्म विपरीत हो मन से आशीन जब, जब तक जब तक अपरिपक्व तो ज्ञान था मेरा ब्रह्म के विषय में कच्चा ज्ञान था अपरिपक्व तो ज्ञान था यावत अपरिमिष्टम ज्ञान परिनिश्चित नहीं हुआ था परिपक्व ज्ञान नहीं हुआ था विज्ञान जब ऐसा था ब्रह्म के विषय तावत सुभेद तब तक सुभेद था ब्रह्म जब तक जब मैं हल्का फुल्का ज्ञान होता है उसका ने ब्रह्म को अच्छा जानता था किनिष्पन्न विज्ञान तो जब तक अपरिष्प ज्ञान था मैंने अपरिपक् तो ज्ञान था मेरे में ब्रह्म के विषय में तारत सुवेद तब तक सुवेद था सुष्टु डेरा अहम ब्रह्म थी विपरीतों मन निश्चय आते तब तक ऐसा निश्चय था मैं ब्रह्म को ठीक ठीक जानता हूं ऐसा निश्चय था मैं निश्चय वह आशीत मेरी बुद्धि ऐसे बोलती थी ब्रह्म परिपक्व सुबेढ़ हो गया ऐसा मानती थी सोच अपजाम और निश्चय चला गया मेरा क्या विपरीत निश्चय हो था न, हुआ हो रहा था पहले अपरिपक्व ज्ञान था में क्या निश्चय था मैं ब्रह्म को सुस्तु जानता ठीक ठीक जानता हूँ ऐसा समझाता वो निश्चय चला गया भवन विचारित मामा मेरा वो निश्चय चला गया भबाधी विचारित्य मामा आपके द्वारा विचरित किया गया मेरे जो मेरा जो निश्चय था क्या निश्चय था ब्रह्म को मैं चिट चिट जानता हूं अच्छी तरह जानता हूं ऐसा निश्चय चला गया आपके द्वारा हिलाने पर आपने कहा ए, यदि मन से सुबे देती देवा गहर मेवाद यह के हिलाने के लिए था तो प्रमो रूप में बेवाक्य तो उसके मेरी उससे बुद्धि चली गई मेरी विपरीत बुद्धि चली गई एक अपेरिकों के ज्ञान संबंधी के यथोक्ता मीमांसा थोभूता स्वात्म ब्रह्म निश्चय मुबार समृत्य प्रत्यार विरुद्ध वो जो निश्चय था पहले वाला विश्चय मैं ब्रह्म को ठीक ठीक समझता हूं निश्चय सम्यक ज्ञान का विरोधी था अभी जो हुआ है यह सम्य ज्ञान है मेरा उन्होंने बेरोधी थी विरोधी कैसा है तो कहा यथोखा में मीमांसा फलभूत जैसे मीमांसा मीमांस ब्रह्म कहा था आपने मीमांसा का फलभूत स्वरूप जो ब्रह्म है स्वात्म ब्रह्मत्व से पहले मैं ब्रह्म को भिन्न मानता था, था फिर को ज्ञान कालने इसलिए ब्रह्म को ठीक ठीक जानता था किंतु तो अभी आत्मा को ही ब्रह्म रूप से समझ गया यह समय ऐसा हो गया पहले मैं ब्रह्म को भिन्न मानता था इसलिए सुष्ट वेद होता था किंतु और स्व-आत्मा ब्रह्म परिचय रूपा आत्मा को ही ब्रह्म परिचय करने के स्वरूप से सम्यक प्रत्याधि समय ज्ञान है अभी यह होता है इससे विरुद्धत्व सम्यक ज्ञान से विरुद्ध होने के कारण जो द्ञान हुआ था वो चला गया मेरा यह ठीक है वृद्धत्व अच्छा टीका देखिए अच्छा अब तो महाम सुवेदय थी इसलिए मैं सुवेद नहीं कहता हूं ब्रह्म को नहीं मानता मैं कहा ठीक है विपरीत प्रत्यय से समय ज्ञान विरुद्धत्व जो विपरीत ज्ञान होता है समय ज्ञान विरोधी होता है रज्जु में जो साप देखता है उसका अर्थ है रज्जु का ज्ञान विपरीत है विपरीत विरुद्ध तो हो जाता है, है समय ज्ञान तो का विरोधी यह सर्वरूप से भाषता है वो विपरीत ज्ञान होने का विपरीत प्रत्यय से समय ज्ञान विरुद्ध होता है विपरीत ज्ञान को होता है प्रत्यय मन ज्ञान विपरीत ज्ञान समय ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का विरोधी होता होने से तब उदय मात्रा विपरीत प्रत्यय बोधस्त तब उदय मैंने समय ज्ञान के होने मात्र से अभी यथार्थ ज्ञान हो गया अभी इसके उदय मात्र से क्या होगा विपरीत ज्ञान चला गया अगंड हो गया चला गया अभी हो गया इसलिए मैं सुभेद नहीं मानता हूं अवेरवी नहीं मानता हूं ऐसा आया न केवलम विपरीत प्रत्यय से संशय भावात्मनिश्चितम विज्ञान अज्ञान अभाव कहते मेरे लिए दो बातें होने मात्र से नहीं कि विपरीत ज्ञान नहीं है अथवा संशय चला गया संशय भी नहीं है विपरीत ज्ञान भी, भी नहीं है इतने मात्र से ब्रह्म को मैं जानता हूं यह बात नहीं और तीसरी बात भी है गुरु जी ने कहा दो जगह में तो दोनों धर्म हो सकते हैं ज्ञान भी, भी, है। भी हो सकता है जानना भी होता है न जानना भी हो सकता है कहां संशय में और विपरीत ज्ञान मान सामान्य ज्ञान होता है विशेष ज्ञान नहीं होता है संशय में भी स्थिति है विपरीत में भी स्थिति है क्योंकि यह कहते तीसरा भी है न केवल विपरीत प्रत्यक्ष आहार ये दोनों के आहार होने में से मम निश्चित विज्ञानम मेरा विज्ञान निश्चय हो गया यह बात नहीं संशय हो तो विज्ञान का निश्चय नहीं होना था विपरीत ज्ञान में भी विज्ञान का निश्चय समय ज्ञान का निश्चय नहीं होना चाहिए ये दोनों चले गए इसलिए विज्ञान हो गया, इतने मात्र बात नहीं क्या है और अज्ञाना भारत इस अवस्था में अज्ञान भी, भी अज्ञान, भी अज्ञान, तो तो अज्ञान भी नहीं मेरे पास विवरीत ज्ञान भी नहीं संशय भी नहीं अज्ञान भी नहीं है इसलिए ये विवरीत ज्ञान गलत चला गया यह कहा अज्ञान हो तो विपरीत ज्ञान होता था उसका जो कारण है अज्ञान भी मेरे पास अने मूला विद्या का भी अभाव है इसलिए कहा में हैं तं बात नहीं यह आता है दो नकार है तेदी मन अनवर्तद ने वा नहीकार दो अकार नेद नैजाता कस्ब्रह्म न नवेदी नैब नवेद नहीं जानता हूं ये बात नहीं ए, मन्ने ये मान्य हम वर्त है नैब नवेदी मनने ये क्रिया पर, नहीं जानता हूं ऐसा नहीं मानता हूं नहीं जानता हूं ऐसा मैं नहीं मानता हूं ये अनु वर्तन कर देना हम मन ले ज्योतिष बात नवेद च मन दे ऐसा एक नंबर की टिप्पणी तथा चरब्रम्ह नवेदी नैब मने वैसे ऐसा ऐसी पंक्ति लग जाएगी तब ब्रह्म नवेद इधी से नै वह ब्रह्मा नहीं जानता हूं ये बात नहीं मानता हूं यह आएगा। अच्छा आगे अविद्युत ब्रह्म है। क्योंकि नहीं जानता हूं ये बात नहीं मानता हूं अविद्युत ब्रह्म का आर्थिक खंडन कर दिया है प्रथम खंडन है अथोर अविद अधी करके अविदित ब्रम का खंडन किया अविदित ब्रह्म आत्मा नहीं होता बोला हुआ है वो आत्मा अविदित से भिन्न है बोला हुआ है अविदित ब्रम का खंडन हुआ है इसलिए नहीं जानता जो मैंने कहा ये अविदित पक्ष का निराकरण लिए कहा दो नंबर तिप्पण तब हेतु मा उष्ण हेतु क्या है नहीं जानता हूं यह बात नहीं करके बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है उसने धेतु दिया अविदित ब्रम्ह नि अविदित ब्रह्म का निषेध दिया हुआ है प्रथम क्रम में द्वितीय मंत्र दशक कहा तो इसलिए अविद्य परंपरा निषेधाती है अविदिता अधि आगमय अविदिता अधि ऐसा आगम वाक्य था मंत्र तो अधी है। गुरु गुरु आधन था अथो अविदिता अधि ये मंत्र भाग्य है अविदिता अधि आगमयना ऐसा जो आगम वाक्य है आगम गुरु परंपरा गुरु गुरुशिष्य परंपरा को आगम आगम वाक्य के द्वारा ब्रह्मो अविद्य दशा निषेधात ब्रह्म अविधित नहीं होता है करके निषेध होता है करके निषेध किया अविवृत नहीं होगा रहा इसलिए बोल रहा नवेदा चाहिए थी ना जानता हूं ये बात नहीं मैंने जानता हूं यह आएगा है उसका खंडन हो जाएगा अविधत से भिन्न दिखाने के लिए कहा नवेदय की मंत्र अभिदम उपगढ़ हो तो जो तो नवेद तो इस तो मंत्र तो के तो द्वारा तो नवेद की निकालने से क्या होगा यह मंत्र के द्वारा अविरुद पक्ष खंडित हो जाएगा नहीं जानना नहीं पड़ा न वेद यदि नई जानता हूं ये बात नहीं मैंने जानता ही वही आता है ना तो अविध पक्ष खंडित हो जाएगा ये कहा अच्छा आगे भाष्य में कथम तभी मन से यदि उठता है फिर कैसे मानते हो तुम भाई क्या मानते हो नैवेद यदि न जानता हूं ये बात नहीं तो फिर कैसे मानते हो क्या मानते हो संगा है जो तरफ कहा कहता है शिष्य करता है वेदश नवेद यी ना नहीं जानता हूं ये बात नहीं किन्तु वेद जानता भी हूं क्या होता है चौदह वेदच नवेद चीज होता है जानता भी हूं नहीं भी जानता चे न चाह कह वेद च नेद जानता भी हूं नहीं, जानता। जानता नहीं तो भी जानता हूं मैंने आत्मत्व में जानता हूं अपने स्वरूप नहीं होगा किसी को भी हम सिद्ध नहीं कर सकेंगे कोई भी प्रमाण देकर के वस्तु को सिद्ध करने वाला व्यक्ति पहले हो तो अपना स्वरूप पहले ही होता है चक्षरादी के प्रमाण के द्वारा घटा दी के सिद्धिकरण है तो यह वेद ज्ञान है और विषयत्व ज्ञान नहीं है ऐसी स्थिति है माने कर्ता और कर्म एक होना संभव नहीं है माने अहम ग्राम गच्छा यह प्रेम तो होता है अहम गृहम मैं घर में जाता हूं किंतु अहम अहम गच्छा ऐसा नहीं होता अहम नाम गच्छा हम नाम बच्चा में एक पेड़ कभी भी नहीं होगा मैं अपने भी जाता हूं मैंने करता हूं करना एक नहीं हो सकता इसलिए अवै तो रचा है कथम पर ही बनने से एक रुकता जो आचार्य कहा भाई फिर पैसे मांगते हो ना बे रहे कि बोल रहे नहीं जानना ये बात नहीं फिर रचा जानता हूं मैं चार सब्दा बेरचा में तो चार सब्दा ये बन गया उससे क्या लेना बेर बेरचा नवे रचा ये अलग दोनों बातें हैं यार जानना है नहीं जानना स्वरूपत्व ज्ञान है विषयत्व ज्ञान नहीं है ये कहना है इतनी बात है विदित अंकताभ्याम अंजत्ता ब्रह्म क्योंकि विदित और विदित से अन्य कहा हुआ है ब्रह्म को प्रथम कन्द्र ने सिद्ध किया है अन्य देवता विदिता स्विता है वाक्य के द्वारा विदित अंकताभ्याम विदित अवितों में से अंजत्व ब्रह्म ब्रह्म अन्य है ये घोषणा हो चुकी है अन्य ब्रह्म तस्मात्मार विदिपम ब्रह्म की मंत्रे इसलिए मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसे जो अविदित किसे दिया हुआ है तो मैं जानता हूं ऐसा होगा अथवा नित्य विज्ञान ब्रह्मस्वरूप जानता हूं नित्य विज्ञान ब्रह्मस्वरूप हूं मैं मैंने आगंतुक तो ज्ञान नहीं मैं स्वरूप ज्ञान होता हूं को किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है स्वयं प्रकाश है मैं ज्ञान स्वरूप हूं यही अथवा वेद है जानता हूं मैं इस रूप से नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्मस्वरूप नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म होने के नाते विधिता ब्रह्म इति ले मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसे मान में बाकी बात होगा अच्छा ये आगे बढ़ाए अथवा बेदस यदि नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप ने वेद विचार नहीं जानता जानता हूं क्यों नित्य विज्ञान स्वरूप हूं इसलिए नहीं जानता हूं बनता नहीं है दीपक में अधेरा होना संभव नहीं है माने ये ज्ञान ज्ञान रूपी ब्रह्म में अज्ञान होना संभव नहीं इसलिए जानता हूं ये आता आएगा ये रहता आएगा क्यों स्वरूप की बिक्रिया भाव अपने स्वरूप की बिक्रिया नहीं होती है क्यों ज्ञान स्वरूप में हूं तो ज्ञान स्वरूप में बिक्रिया अज्ञान संभव नहीं ठीक है स्वरूप बिक्रिया भावा ठीक है ठीक है अथवा वेदच इत अन्यो अर्थ कथ्यते वेदच का अथ अन्या कहा जा सकता है क्या होगा यदि अन्यम आत्मविज्ञान अनुसार यदि आत्मविज्ञान अनित्य हो वृत्तीयान को आत्मविज्ञान माना जाए नहीं स्वरूपञान को लेकर के वेद च बोला जा रहा है वित्तीय को लेकर नहीं ध्यान देना यदि आत्मविज्ञान यदि अन्यम आत्मविज्ञान यदि अनित्य हो आत्मविज्ञान स्थिति में तभी तस्भाव का लेवसाभाव तो का लेगा अज्ञान संभव के तब तो, आत्मज्ञान यदि ये कैसा हो अनित्य हो तो उसके प्रागभाव क्यों अनित्य वस्तु पैदा होने के पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा तो प्राग भाव काल में अज्ञान होना संभव था जब ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ अनित्य विज्ञान हो तो उसकी उत्पत्ति का यह वृद्धि होगी तो उसके पहले अज्ञान था और जब नष्ट हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा ज्ञान आ जाएगा ये बातें हो सके ज्ञान और अज्ञान दोनों होने की संभावना थी अगर अनित्य होता आत्मविज्ञान तो किन्तु आत्मविज्ञान अनित्य है? नहीं नित्य है नित्य ये कारण कार है यदि अनित्यम आत्मविज्ञान यदि आत्मविज्ञान अनित्य होता नित्यम सभी तस् मानी आत्मविज्ञान से प्राग भाव काले प्राग भाव काले होने की पहली अवस्था और प्रध्वंसाभाव काले तो प्रध्वंसाभाव विज्ञान नष्ट होने पश्चात की अवस्था या बात अज्ञान संभावता अज्ञान की संभावना की जा सकती थी क्योंकि न तो कदस्थी ऐसा नहीं क्यों नित्य विज्ञान स्वरूप है आत्मा अनित्य विज्ञान वाला है नहीं नित्य विज्ञान स्वरूप होने से वह है ही ऐसा अज्ञान होने की संभावना है आत्मा में प्रकाश में कभी अंधेरा होना संभव नहीं है वैसे आत्मा है नित्य ही विज्ञान ब्रह्म मनोस्वरूप जो नित्य विज्ञान ब्रह्म है वो स्वरूप है मेरा स्वरूप वही है नित्य विज्ञान रूपी ब्रह्मा सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म एक क्या स्मृति है विज्ञान आनंदम ब्रह्मा विज्ञान और ब्रह्म को अवेद करके कहा गया है तो नित्यम ही विज्ञान ब्रह्म नौ स्वरूपम मेरा स्वरूप है वो नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्मा मेरा स्वरूप है तत्व नौ वेद इसलिए न वेद की नित्य विज्ञान स्वरूप प्रकाश में अवेरा कल्पना करना संभव नहीं तो मेरा स्वरूप है जिससे विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है तो उसमें अज्ञान होना संभव नहीं इसलिए नो न बेदी नहीं जानता हूं ये बात नहीं ये सिद्ध हो जाएगा नो नेर आता है इस तरह से बता लेना ये कहा यदि जो वेदन नोन की क्रिया भरे यदि ज्ञान मेरी क्रिया होती जैसे भूत धातु सत्ता क्रियावास है ज्ञान रातु भी क्रियावाचक है जाना ज्ञान क्रिया वाला वा हो जाता उसका क्या होता है ज्ञान ज्ञान रात क्रिया अर्थव है क्योंकि जितने भी धातु सब सब हैं सबके साथ क्रियावाचक है या रातु भी क्रियावाचक होता है यदि जब जो वेदन और विक्रिया भवे यदि वेदन माना ज्ञान स्वरूप ज्ञान मेरा यदि विक्रिया होता मैंने पैदा होता तो तक्रियाया का करता विक्रिया कभी होती क्रिया को भी होती कभी नहीं होती हमेशा नृत्य नहीं है कादाचित होने से काचित अहम वेद यदि वेद ये संकेत कभी कभी मैं जानता हूं ऐसा शंका हो सकती थी अगर उसने नित्य विज्ञान में विक्रिया होती तो न तो तदस्थी मेरा स्वरूप नित्य विज्ञान स्वरूप है उत्पद्य विनाशशाली उत्पन्न विकासशाली विज्ञान वाला नहीं है मेरा स्वरूप न तो तरदस्पी अज्ञान है नहीं मेरे में अज्ञान के संभावना नहीं है कभी कर, कर. कभी जानता हूं आता हमेशा स्वरूप विज्ञान से अन्यथा का संभाव जो स्वरूप विज्ञान है उसका अन्यथा होना संभव नहीं है जो जैसा है स्वरूप वैसा ही रहेगा जो तो काला आदमी होगा अमेरिका जाने पर भी काला ही रहेगा जो स्वरूप का अभाव कभी नहीं होता आत्मा कर्तारूपस्त माकांक्षी स्तरी मुक्तता न शीते न ही स्वभाव भावान व्यावर्ते औष्टद रवे है ऐसा कहा है आत्मा यदि कर्ता भोक्ता स्वरूप है तो फिर मुक्ति की इच्छा मत आत्मा तत्पता स्वर्ग यदि आत्मा हो वास्तव में कर्तृत्व तो हो तृत्व तो धर्मेश में हो आत्मा में वास्तव में हो तो फिर मोक्ष की आत्माक्षा नहीं करते क्यों नहीं स्वभाव हो भावानाम भावानाम पदार्थान जितने भी पदार्थ हैं उनका स्वभाव होगा जो भावानाम स्वभाव नहीं ज्यादा देता कभी भी व्यागृति नहीं होती है और सरल रहे जैसे सूर्य की कुणता कभी होना कभी न होना संभव है क्या बदल सकती है सूर्य कभी ठंडा हो सकता है क्या अपना स्वरूप बदल सकता है नहीं सूर्य की उष्णता और सूर्य एक ही चीज है उष्णता के पूंजे हुई सूर्य क्या ठीक इस प्रकार आत्मा विज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान आना संभव अपना स्वरूप व्यावृत्ति नहीं होगी ये कहना चाह रहा है स्वरूप विज्ञान से हम ये को हो गया मैं हमेशा अपने को जानता हूँ ये कहा विज्ञान में अन्यथा तो असंभव है जो स्वरूप विज्ञान है वृत्ति विज्ञान तो अन्यथा हो जाती है उत्पन्न होनावृत्ति तो ऐसी स्थिति है वृत्ति ज्ञान अलग है वो तो अज्ञान को हटाने के लिए वृत्ति ज्ञान है अपने पहचान के लिए वृत्ति नहीं है वृत्ति ज्ञान को आवरण के लिए जो ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं ब्रह्म को उपलब्धि के लिए नहीं वो तो उपलब्ध स्वरूप ही है वो अज्ञान हटाने के लिए किंतु अपना स्वरूप विज्ञान का कभी अभाव नहीं होता तो विज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान रहना संभव नहीं इसलिए कहा मोन बेदय की नहीं जानता हूं ये बात नहीं ये आता है ये है सदा बेदगा हम कहा मैं हमेशा जानता ही हूं आत्मा को स्वरूपत्व में हमेशा ही जानता हूं तीन नंबर की पॉइंट सदा बेरेगा हम तस्मात सदा बेरेगा हम ऐसा क्योंकि अपने स्वरूप विज्ञान में विपरीत होना संभव नहीं है ये तस्मात सदा बेरेगा हम तस्मात को आदि भी जोड़ देना चाहिए टीका में ये टिप्पणी कार्य टीका के आदि में तस्मात को तस्मात सदा बेरे भाव की यात्रा करना है जैसे देखो बहुत बहुत हो जाता है आत्मा को जानना माने जैसे पर्वत खड़े रहते हैं करके बोला जाता है पर्वत खड़े हैं ऐसा बोलते हैं ठीक इस प्रकार आत्मा को जानना भी वैसा ही है मैंने मुख्य चलना क्या खड़े होने संभव है पर्वत और पहले से ही है खड़ा होना मैंने बैठा हुआ बेचते तो खड़ा होना होता है तभी उत्तिष्ठति प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा को ज्ञान होना माने भी ऐसा ही है। ये कहना चाहिए यथा स्वाभाविक अचल प्रया जैसे स्वाभाविक रूप से अचल है कौन पर्वता पर्वत अचल है मान नहीं है फिर भी क्रिया का प्रयोग हो जाता है वहां क्या पर्वतापष्टि के वे स्वाज्य कौन प्रयोग हो जाता है पर्वताप्ठम्धि पर्वत बैठे खड़े ऐसा बोला जाता है स्थान गति निवृत्त हो गतिवृत्ति हो गई पर्वत में क्या तो पहले गतिशील थे क्या तो उसमें प्रयोग होना नहीं चाहिए पर्वत पर्वतारिष्ठी हो नहीं सकता देवलत्ता तिस्त तो हो जाएगा क्यों तो पहले गति वाला था खड़ा हो गया इन पर्वत को बोलना संभव नहीं फिर भी हो जाता तो है कि गौण वैसे यहां भी आत्मा जानना ना भी गौण है ज्ञान रूपी को क्या जानना है गौण है यही है यथा स्वाधान अचल गया जैसे स्वाधानिक रूप से अचल है पर्वत अचल अच्छा होने अच्छा से पर्वता जैसे गौण प्रयोग होता है पर्वता पृष्टमी तो पहले चलता हुआ व्यक्ति हो खड़ा हो जाता है तब माना जाता है तो चलता ही नहीं तो उसमें खड़ा होता है क्या है? होता है बनता नहीं बात बनती में फिर भी प्रयोग होता है गौण होता है तब यहां भी वही सही विज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना भी वही सही सही कहा चार अंग्री पड़ो नर्ज्ञान से अथा संसम वेदन से अभी्रिया सदा वेद अहमती आत्मेद वेदनकर्तृत्व कर्तृत्व की कथम संगठते शंक हैज्ञान से अथत्म स्वर विज्ञान के विज्ञानस्वू है कवि न जानना संभव नये स्वरूप क्योंकि प्रकाश को कवि प्रकाश के आवश्यकता ही नहीं अंधेरा आई नहीं तो दूसरा प्रकाश क्या करेंगे प्रकाश के लिए वैसे स्वरूप विज्ञान में अज्ञान आए तो फिर पुस्तक तो। ज्ञान की आवश्यकता होगी किंतु ज्ञान की आवश्यकता में ज्ञान स्वरूप ही है अज्ञान आ ही नहीं सकता यही समय है है स्वरूप विज्ञान से अन्यथा तो संवाद अन्यथा होना संभव नहीं है अज्ञान होना संभव नहीं होगा अज्ञान बन जाए अन्यथा संवाद वेदन से अभिक्रिया को मुक्त वेदन को अभिक्रिया कहा तो अभिक्रियवाद विक्रिया नहीं है वेदन विक्रिय नहीं सराह है वो कभी भी क्रिया नहीं होगी विकृति नहीं होगी वेदन में ज्ञान में ऐसा कहा ऐसा होने से उ, ऐसे कथन से सदा वेदै अहम यदि आत्मा हो सदा बेदैव हम ये प्रयोग हो रहा क्या हो रहा है जैसे अचल को भी पर्वता की स्टंधि करके बोला जाता है उस प्रकार वेदन स्वरूप आत्मा को सदा बेदेव अहम ऐसा जो है वेदन कर्तृत्व होती तो ज्ञान का आत्मा को बता दिया आत्मा क्या हो ज्ञान का कर्ता हो गया जैसे हम घटन देता उसी प्रकार आत्मा दे द्ञानकर्तृत्व आ जाएगा कर्तृत्व कथम संगठते कैसे होगा ये संगति कैसी रहेगी कहा यथा इत्यादि कहा यथा स्वाभाविक अत्रतया प्रवता तिष्टी वहां भी जैसे प्रयोग हो जाता है स्वाभाविक रूप से अत्र होने पर भी प्रवता तिष्ट प्रयोग होता गौण प्रयोग है उसी प्रकार ज्ञान की आत्मा को ज्ञान की चर्चा भी वैसे गौण प्रयोग है ये कहा कहते हैं यथा पर्वतापति इत्या जैसे पर्वतारृष्टंती जो टीका ने दिया था तो स्थिति क्रिया कर्तित्व तो असंभव है ना स्थिति क्रियाकर्तृत्व संभव नहीं क्यों चलते हुए व्यक्ति की स्थिति होती स्थान गति निवृत्त हो रहा तो गति की निवृत्ति निवृति चलता हुआ व्यक्ति को खड़े होना बनते गति की निवृत्ति होना ये खा तो वहाँ स्थिति क्रिया कर्तृत्व असंभव है पर्वता पृष्ठंति में स्थिति क्रिया नहीं है क्योंकि क्षिति क्रिया तब लगाई जाए जो चलन क्रिया हो तब स्थिति क्रिया लगानी होगी चलन क्रिया है ना तो क्षिति क्रिया लगाने आवश्यकता ही नहीं है पर्वत के लिए क्षिति कर, क्रिया कर्तृत्व तो असंभव है क्षति क्रिया का कर्तृत्व तो नहीं है वहां फिर भी धाकु तो का प्रयोग हो रहा है कृष्ण पी का गति अभाव को लक्षण वहां पर गति अभाव लक्षित होता है उसके द्वारा कैसे तो होगा खड़े होते हैं तात्पर्य नहीं है गति का अभाव दिखाएगा लक्षित फिर किसी प्रकार वेदन अवेदनाभाव अवेदना अभाव अभिप्रायण अवेदन का अभाव अवे दिखाया जा रहा है वेदन शब्द आ रहा जानना नहीं न जानने का अभाव यह दिखाया जा रहा है यह कहा अच्छा आगे ठीक सथ, है स्वसपत्तायाम स्वयं प्रमाण ऐसा कहा अपने अस्तित्व में स्वयं प्रामाण्य आत्मा के लिए पीछे अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं स्वसत्तायाम स्वयं अपने अस्तित्व में अपने अस्तित्व क्या ख्यापन के लिए स्वयं प्रमाण है यह। स्वसाय स्वयं प्रमाण इति स्वप्रकाशको तो मारा यह स्वयं प्रकाश लेकर आत्मा को स्वयं प्रकाश मान करके काम किया क्योंकि आत्मा को प्रकाश करने के लिए ज्ञान के लिए जिसने ज्ञान की जरूरत है उसका अपने ज्ञान पूरा है ये कहा स्व सत्तायाम स्वयं प्रमाणी स्व प्रकाशको मारा आत्मा ने जो स्वप्रकाशक धर्म देखा करके व्याख्या व्याख्या की न बेबचे की ना कहा छब्दाहवाह आठ की बात है बेबचा में जो च शब्द है वो बताना चाह रहे हैं क्या यहाँ कि स्वसत्ताम शय प्रमाह आज भी स्वसप्त शयन प्रमाह नाम अस्पति करा के अतिहा मैं नहीं हूं कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं होगा और अज्ञान हो तो बोला जाए मैं नहीं हूं ऐसा बोल जाए कैसे भी पागल होगा वो भी हो नहीं बोलेगा मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं बोलेगा तो बदल तो ब्याघात तो दोस्त होगा बोल भी रहा है क्या बोल रहा है मैं नहीं हूं और नहीं हूं बोल रहा है अच्छा बदल तो व्याघात बोलते हैं परस्पर विरोध विरोधी बात जैसे कोई बोलता है, तो है। माम मुखे जीवा नास्ती कदम भरे मेरी मेरे मुखे जीवा तो है नहीं? और कैसे बोलू मैंने जीववा नहीं तो गोल कैसे रहा था मम्मा माता मा बंदे हस्ती मेरी माँ बंदिया रही मा बंदा आशीफ मेरी माँ बंदिया थी अरे फिर कहां से पैदा हुआ तू बदला दोष लगता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है महामशि पढ़ाती अप्रती मैं नई हूं ऐसे प्रती कभी भी नहीं होती है हमेशा मैं हूं होता है चाहे अंधेरे में पढ़ा हो घर के भीतर हो मैं हूं यही ज्ञान होता है अपने में स्वयं प्रमाण है, स्वयं प्रमाण दूसरे को पूछने की जरूरत है मैं हूँ नहीं हूँ पूछेगा तो पागल व्यक्तेंगे किसी को पूछना जाए मैं हूं या नहीं तो पागल बोलेंगे छोटा बालक वो बोलता है मैं हूं सोच सकता स्वयं प्रमाण स्वयं हम अपने आप प्रमाण हैं अपने बारे में दूसरे के बारे में अन्य प्रमाणों की अपेक्षा है घर पड़ा हुआ है आंख नहीं है तो घर का क्या अन्य होगा दूसरे प्रमाण हो जाते हैं अन्य की सिद्धि के लिए तो अपने सिद्धि के लिए हम स्वयं प्रमाण हैं किसी भी व्यक्ति को नहीं है मांगे को तैयार होगा नहीं हो गए ये व्याख्या टिप्पणी छे की सरा बेरोगा हम इत्येगा व्याख्यात हम सदा बेदेव हम हमेशा ही मैं जानता हूं अपने को ये वेद च पद नी वेद का सदाव बेदाह हमेशा ही मैं जानता हूं अपने को अपने का अभाव प्रभु नहीं सुसूत्र में भी मैं अपने को तो जान रहा था जागरण समुद्र की पाठ छोड़ सुसूत्र भी जानता हूं मैं अगर तुर अवस्था में गया तब भी अपने ज्ञान तो रहेगा ये सदायव सदा बेदव हम यू वेद इतव पदम व्याख्या सदैव वेदों का अर्थ है वेद पद का व्याख्या वेद चर अर्थ है कहा अच्छा ठीक है चार आह अरे वेद च में जो च आ गया न्य सुवेदेती गुण वेदेती वेद च से क्या लेना है जो भाष्य का चर करते हैं च शब्दार विशेष विज्ञान विशेष विज्ञानम च पराध्यापम न स्वीय थी परमात्म तो न चले गई थी जो विशेष विज्ञान मैं एक मनुष्य हूँ आगे द्वारा ऐसे मुझे ज्ञान हो रहा था विशेष विज्ञान था ये अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं था उसके बाद विशेष विज्ञान था मैं हाथ पैर वाला एक मनुष्य हूँ ऐसा ज्ञान था विशेष विज्ञान अनुसार पराध्यस्त विशेष विज्ञान जो है दूसरे के द्वारा अध्यस्त था आरोपित था दूसरे के धर्म को ला करके अपने में आरोप करके बोला गया था विशेष विज्ञान कि विशेष विज्ञान है अभी हम लोगों को जो ज्ञान हो रहा है ये विशेष विज्ञान और शिवश्रुक्ति आदि जो ज्ञान होता है वो सामान्य विज्ञान होता अभी है अभी विशेष विज्ञान है मनुष्य हो पुरुष हो स्त्री हो बालक हो बूढ़ा विशेष विज्ञान है कई विशेषता है तो विशेष विज्ञान से पढ़ाध्यस्तम पढ़े हुए अध्यस्तम पराध्यस्तम दूसरे के द्वारा आरोपित है विशेष विज्ञान जितने होते हैं न स्वतः स्वतः नहीं है विशेष विज्ञान अपना स्वरूप हमारा स्वरूप विशेष विज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है दूसरे के द्वारा आया हुआ है दूसरे का धर्म बनाकर के हम अपने में आरोप करके बोल रहे हैं सर यदि परमार्थ तो कि वास्तव दे तो में नहीं जानता हूं यह कहा विशेष विज्ञान का भाव है इसलिए न नेदा कहा वास्तव में तो नहीं जाना यह कहा ठीक है देखिए आगमान विचार सहक्रता आगम वाक्य साथ अन्य देवता विद्यता तथा विद्यता तो ही जो आलम वाक्य है विचार सहाता ही जो आलम वाक्य विचार भी कर लिया उसके साथ विचार जो आगम वाक्य उसके द्वारा जाता हूं ब्रह्मत्मता व्यंजकम ब्रह्म का अभिव्यंजन जो अंतर्ग अंतर्म परिणाम अंतर्गम की वृत्ति बन गई मैंने आगम वाक्य जब लिया उसके बाद मन किया विचार किया विचार के बाद में उसके एक वृत्ति बन गई अंतर्गर्म क्या वृत्ति अहम ब्रह्माष्टिक जो वृत्ति बनी यही होगा ये यह है विशेष विज्ञान जो भी हो जैसे दूसरे के द्वारा आरूपित होना है आगना विचार सहकार विचार के सहकार से युक्त जो आगे बाकी उसके द्वारा परिणाम होगा जो ब्रह्म का व्यंजन ब्रह्मत्म का अभिव्यंजन करने वाला जो अंतकाल का परिणाम है परिणाम ने वृत्ति परिणाम रूप ब्रह्मष्टि विशेष विज्ञान ब्रह्माष्ट जो विशेष विज्ञान था इस विषय तब परिणाम अंतकाल है उपराधिना आपको अध्यस्तम जो विशेष विज्ञान हो दूसरे के द्वारा अध्यस्त हुआ है अंतकाल के कारण आयो न परमात्म हो ज्ञान वक्त वास्तव में तो ज्ञान ज्ञानदान आत्मा में नवेद से नवेद रहना संभव ही नहीं है क्योंकि तो वास्तव में जो ज्ञान स्वरू का आत्मा है उसे नवेद कहना घटा ही नहीं है वो जो विशेष ज्ञान का अभाव दिखा रहा है से करके अब मैं वो जा, नहीं जानता हूं विशेष ज्ञान मुझे नहीं है पहले विशेष ज्ञान होता था अंतकरण के धर्म को लगाकर के अंतकरण से होने वाला ज्ञान को लेकर के बोलता था वो ज्ञान अपने नहीं है ये कहा नेदेद कहता है प्रकारांतरे ब्रह्म विज्ञान संभव वाक्य क्ले कहते अन्य प्रकार से भी तो ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है तो यही क्या है तुम्हारा वाक्य क्या है केवल यही ही बाक्य बोल रो क्या बोल है नोन वेदित व्यद अन्य प्रकार भी हो सकता है यही क्षंका हो गई प्रकारांतरे ब्रह्म विज्ञान सम्मति ब्रह्म का ज्ञान जैसे तुम्हें हुआ है नोन से यही विज्ञान का स्वरूप होता है नहीं जानता ये बात नहीं जानता भी यही तो जानता भी नहीं जानता हूँ ये एक, एक प्रकार हो गया अन्य प्रकार से भी तो हो सकता है ये शंका शंका उठाने प्रकार हो जिस शंका के खंडन के लिए बाइक पूर, पूरा बात उसका एक देश कहता है यो तोन वेदित हमारे जैसे जो कोई भी हो जो गेरे तरीके से जानता हो वही ब्रह्म को जानता है क्या है तुम्हारा तरीका फार्मूला क्या तुम्हारा नोन ये बात है दूसरी तरीका में यही कहा देश देश बाक्य देशाक्रेस बता है योग स्तर वेद तरवेद पूरा वाक्य तो है नाम मन सुवेदी नॉन वेदी योगेदेद नॉन वेदे पूरा वाक्य ये है उसका एक देश हो गया योन स्तर भाषा तरव तर्वेदा योगस्त में अन्य पक्ष का खंडन के लिए दूसरे तरीका में ये वह आपका ब्रह्मजाने के लिए उसको ब्रह्म बुझाने का दूसरे कोई फार्मूला नहीं है ये बताने के लिए आम न उगता जो कहा हुआ का अनुवाद है कहा था अन्य उपता उग्रता दे अनुवाद है ठीक ठीक इधम सूत्रों विद्रोह दी ये सूत्र वाक्य है संक्षेप है संग्रह वाक्य है योग पक्षात आम्मात्म वाला संग्रहवाक्य है इसका आगे विपणन करेंगे समय हो गया है यह ओम आद्या मी श्रोतवाणी ब्रह्मोष मह्म षस्तमा से